नारायण नारायण आज का विषय है कर्तव्य कर्म निर्हाभिमान होकर करें मैं कुछ नहीं जानता यहाँ से परमार्थ का प्रारंभ होता है हम लोग अभिमान से मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा मानकर संसार में बरतते हैं सचमुच अभिमान जैसा परमार्थ का बड़ा शत्रु और कोई नहीं है अभिमान खास के समान नाशकारी होता है ऐसा कहना भी कुछ मात्रा में उसका दोष कम कहना जैसा है क्योंकि ख़ास बढ़ता है तो वह दिखाई देता है और इसलिए उसे उकाड़ा जा सकता है लेकिन अभिमान की बात ऐसी नहीं है वह दिखाई नहीं देता और वह कब और कैसे सिर पर बैठेगा इसका हमें पता भी नहीं लगेगा चित्त शुद्धि के मार्ग में यदि कोई बड़ा रोड़ा है तो वह अभिमान ही है और हम अपनी कार्य कुशलता से उसकी छंगुल से छूट पाएंगे ऐसा सोचना भी पागलपन है तो उसकी चंगुल से छूटने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अन्य भाव से सदगुरु की शरण में जाएं और उनसे सतत प्रार्थना करें कि वे हमें अभिमान के शिकंजे से छुड़ाएं। चित्त शुद्धि हुई कि खेत पूरा तैयार हो गया ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है आगे प्रश्न यह है कि बोने के लिए अच्छा बीज हो उत्तम बीज कौन सा ये शायद हमारी समझ में ना आए किंतु उत्तम फल कौन सा ये हम आसानी से समझ सकते हैं लेकिन अब हम ऐसा विचार करें कि जो फल मीठे होंगे वही हम बोएं, लेकिन आगे ऐसा अनुभव आता है कि कुछ समय बीतने के बाद काल मर्यादा के अनुसार वह पेड़ नष्ट होता है और उससे फल मिलना बंद हो जाता है और इसलिए मन दुखी होता है इस अनुभव से स्पष्ट होता है कि आज वर्तमान स्थिति में मीठे लगने वाले फल भी कालांतर में दुःख का ही कारण होते हैं तो फिर बीज चुनते समय कोई ऐसा बीज चुनना चाहिए जिसके पेड़ सदा स्थायी रहे और जिसके फल हमें अक्षय सुख का लाभ दें अब संसार में उत्पन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जो अक्षय टिकेगी उत्तर मिलेगा कोई भी नहीं अतः ये मानना पड़ता है कि विनाशी फल की आशा से किया गया कोई भी कार्य हमें सुखी और नहीं ले जा सकता इसलिए भगवान के सिवाय अन्य किसी भी फल की आशा ना करके कर्तव्य कर्म करते रहें यही सुख का मार्ग है और यही उत्तम बीज का बोना है हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे भगवान ऐसी कृपा करो कि हम तुम्हारी भक्ति तुम्हारी प्राप्ति के सिवाय और किसी भी फल की आशा ना करें हमारा यह भाव निरंतर बना रहे जैसे हम गंदा और अच्छा एक में मिला हुआ अनाज सूप में डालकर पचोरते हैं और गंदा अनाज बाहर निकाल कर अच्छा अनाज बचा लेते हैं वैसे हम भगवान की बत्ती करते करते भगवत प्राप्ति के सिवाय मन में उत्पन्न होने वाली बाकी सब इच्छाओं को निकाल डालने का अभ्यास करें तो क्रमशः हमारे मन में भगवान के लिए ही भगवान की भावना दृढ़ होती जाएगी नारायण नारायण